प खबेशा हो अति प्रबल दिनेसा पूित काहूँ लोका बहुते न सुख बहुत न मन शोका नहीं सोकते कऊँ बखानी समय विद्या निशानसानी अघलूक जहाँ तुकानी क्रोध क्रोध कैरवस कुचानी विधि कर्म गुण काल स्वभासुख लैन नाऊ शरमान मोहमद चोरा इनकर हुनर न कवन हु धर्म तलाग ज्ञान वि ज्ञान पंकान सुख संतो संतोष विराग विवेका विगत का यह प्रताप रिजाति रज करई प्रकाश प्रथम जे प्रथम जे कहे पाविनाशरी सुन युवा नी संग नहीं राम राज्य का जो वर्णन चला रहा था वो सब समापन आ गया जहाँ राम राज्य में अयोध्या कैसे हैं, नगर कैसा है नगर के बाहर कैसा है उनका सबका वर्णन कर दिया भगवान राम क्या करते हैं सीता जी क्या करती हैं, वो कैसे रहते हैं भाई लोग कैसे रहते हैं सबका वर्णन हो गया मन राज्य में सबका आदर्श जीवन है आध्यात्मिक जीवन सबका है सारी व्यवस्था आध्यात्मिक है बस यही भारतीय संस्कृति का सर्वोच्च आदर्श यही है समाज ऐसा हो जैसा कि इसमें वर्णन है व्यक्ति ऐसे हो जैसा कि इसमें वर्णन है जीवन इस प्रकार का हो जैसा कि इसमें वर्णन है यही अगर इस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो भारतीय संस्कृति रक्षा है और इसकी उपेक्षा करते हैं तो भारतीय संस्कृति का विनाश है बस इसी में इसको थोड़े में रामराज के वर्णन को समझ करके और अपनी बुद्धि में धारण करके एक भारतीय संस्कृत का जो आदर्श है इसकी रूपरेखा अपने मन में रख सकते हैं और उसी रूपरेखा के अनुसार ही आचरण करते हुए जीवन जिये तो व्यक्ति और समाज सब सुखी भी है सम्पन्न भी है विकास भी है भौतिक विकास भी है और आध्यात्मिक विकास भी है ये व्यवस्था बता दी तो ये रामराज का वर्णन केवल तोलसीदास का ही नहीं है और जितने भी ग्रंथ जिनमें की भगवान राम की चक्रों का वर्णन है जब भगवान श्री राम जी सिंहासन पर बैठते हैं तो सभी ऋषियों ने मुनियों ने सबने इसका राम राज्य की महिमा का वर्णन को विस्तार सहित किया है वो तुलसीदास को देखें तो देखें, वाल्मीकि रामायण को भी देखें, अध्यात्म रामायण भी देखें, और भी उत्तर रामचरित को भी देखें, महारामायण भी देखें, पद्म पुराण में भी बहुत वर्णन है भगवान श्री राम जी के चरित्रों का उसमें भी देखें, भागवत में भी देखे सभी स्थानों में देखेंगे तो ये रामराज जी का वर्णन जिस प्रकार से किया है इसको सावधानी से समझने का प्रयास करना चाहिए अपने अभी हाल में ही एक बहुत प्रसिद्ध महात्मा हो गए है कर्पात्री उन्होंने एक हजार डेढ़ हजार पृष्ठ की एक पुस्तक लिखी है रामराज्य वो पुस्तक भी जिन लोगों को ये राम के संबंध में विशेष अध्ययन करना हो गीता कैसे छपी है वो उपलब्ध है वहाँ <्याँगा> तो रामराज की पुस्तक कितनी बड़ी पुस्तक जिसमें रामराज का कम्पेरिजन उन्होंने दूसरे प्रकार के राज्य व्यवस्थाओं से और सामाजिक व्यवस्थाओं से भी किया है <्याँगा> तोड़ी, तोड़ी। हाँ? तोड़ी। नहीं हाँ पड़ोस है पोल्ट्री थोड़ी पड़ोस है सर उनका लिखा बस उनकी थोड़ा हिंदी जरा वो कठिन लिखते हैं वैसे वो बस है और कुछ नहीं संस्कृत कुछ उतना है उनकी शैली अपनी है दूसरी भाषा की बाकी और जो वो सुंदर बहुत सुंदर पुस्तक है राम, का तो राम राज्य का अध्ययन करने की तो रामराज्य मात्र का ही एक ऐसा नहीं कि जो पॉलिटिशियंस है उसका अध्ययन करें बल्कि हम सब लोगों के भी काम की पुस्तक है उसमें ऐसी व्यवस्था अगर हम अपने आप में करते हैं अपने परिवार में रखते हैं अपने आस के समाज में जहाँ तक हमारी गति है तहाँ तक इस प्रकार की व्यवस्था अपने बना करके रखते हैं तो उससे व्यक्ति और समाज का कल्याण है हम चाहते हैं कि भविष्य भी उज्जवल हो समाज का देश का राष्ट्र का तो उसके लिए भी कल्याणकारी है कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए राम राज्य की निंदा की और इस आधार पर निंदा की अरे साहब ये तो सबके सब, सब फंडामेंटलिस्ट हैं, अरे शाहजी तो सबके सब, सब जो ये है ग्रूढ़वादी है इस प्रकार के जो है चुनक उनके स्वार्थ से सिद्ध नहीं होता इसलिए न तो इसके रहस्य को समझना चाहते हैं और न उसको उसमें सहयोग देना चाहते हैं तो ऐसे संसार में स्वार्थी लोग बहुत से हो सकते हैं और स्वार्थ के कारण बुद्धि किस प्रकार से कलुषित हो जाती है एक अंगी हो जाती है एक बात सिखाई दिखाई देती है वो आप देखेंगे रामराज्य की जो व्यवस्था है इसमें कहीं किसी भी वर्ग के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए कैसे भी समाज के लिए कहीं भी जो है वो उपेक्षा नहीं है किसी के लिए भी दूसरे को दुख दे करके हन पहुंचा करके राम राज्य की स्थापना नहीं है <clears throat> किसी को कष्ट पहुंचा करके राम राज्य की स्थापना नहीं है ये सभी को विकास करते हुए सम्यक विकास रखते हुए ये है लेकिन फिर भी कोई द्वेष करे से राम से और इसे बुरा माने तो ये दुर्भाग्य की बात उसी बुद्धि परिवर्तित हो गई नष्ट हो गई तो वो इस प्रकार की बात सो सकता है और जो लोग ऐसे सोचते हैं उनकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए बस इसका यह है कि उनकी उपेक्षा ही करना ठीक है वो जब समझ में तो उनको तो समझ में आएगा अन्यथा इस राम राज्य को समझे स्वयं विचार करें इसके ऊपर अनुसंधान भी करें अपनी बुद्धि से देखे कि इससे जैसा ये वर्णन करते हैं क्यों ऐसा किया गया क्या क्या अच्छाया है और अगर इसकी स्थापना इस की जाए इस प्रकार से तो कैसे की जाए कैसे इस प्रकार के इसको बढ़ाया जाए ये सब व्यक्ति का प्रयास करना पड़ता है रामचरितमानस में देखेंगे कि रामराज्य की स्थापना एक बहुत बड़े प्रयास के बाद भी प्रयास भगवान रामवन में जाते हैं राजा को मारा जाता है युद्ध जितना होता है उसके बाद ही स्थापना ऐसे करके होती है तो ये भी समाज में भी रामराज की स्थापना यदि नहीं है और उसकी स्थापना करनी है तो अपने आप नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं कि जब देखें हम प्रतीक्षा कर रहे हैं जब राम राज्य की स्थापना हो जाएगी भविष्य में कोई काल आएगा तो अपने आप रामराज्य की स्थापना हो जाएगी ऐसा नहीं होता उसके लिए हमको सक्रिय प्रयास करना पड़ता है भाई बात उसके लिए स्वयं सावधान हो करके करें अपने आसपास जहां जितना सामर्थ्य हो वहां उतना बन लगा कोशिश करें अपने आप अपने जीवन में अपने आसपास के लोग हैं उनके अंदर भी इसको भाव को भरने की कोशिश करें राम में जैसे की एक बात और देखी होगी कि भगवान राम का राज्य सार्वभौमिक है माने सारे पृथ्वी मंडल पर सारे सप्त हैं सबके ऊपर उनका राज्य की स्थापना उनकी है लेकिन सारे सातों दीपों के ऊपर के माने ये नहीं कि अभी का राज्य खत्म अब जो है इसके बाद किस किंधा का राज्य खत्म जनकपुर का राज्य भी खत्म सब मिला लिए गए राम राज्य में ऐसा नहीं है ये राज्य अपने स्थान में जहां है तहा है लेकिन राम राज्य फिर भी सारे पृथ्वी मंडल पर गया तो ये ये बातों के अगर पर ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि राम राज्य आध्यात्मिक राज्य है जो कभी भी देशों की नगरों की ग्रामो की समुद्रों की सीमा को नहीं मानता वो सार्वभौमिक होता है यदि हम इस बात की स्थापना करें कि आपस में हम सब लोग प्रेम पूर्वक रहेंगे एक दूसरे का सहयोग करेंगे हम एक दूसरे की सेवा करेंगे और इस सिद्धांत को भारतवासी की तरह से अगर अरब कंट्रीज के यूरोप कंट्रीज के इंग्लैंड के अमेरिका के ऑस्ट्रेलिया के जापान के सब लोग स्वीकार कर लेते हैं तो एक प्रकार का यह धर्म सारे पृथ्वी पर छा गया लेकिन कहीं जाकर के किसी राजा को हटाना नहीं पड़ा कि तुम हटो अब हम यहाँ सत्य की स्थापना करेंगे अब यहाँ प्रेम की हम स्थापना करेंगे इसलिए तुम्हारा राज्य का नाम सी प्रकार से कहीं जाकर के रामराज्य की स्थापना हो तो इसके माने कि नहीं अरब कंट्री से कहेंगे अब तुम मुसलमान मुसलमान नहीं रह सकते रामराज्य की स्थापना हो गई मुसलमान धर्म छोड़ो यूरोप में जाकर कहे अब तुम क्रिश्चियन नहीं रह गए अब रामराज्य की स्थापना होगी अब तुम क्रिश्चियन नहीं रहोगे ये कोई राम नहीं और जो लोग इस प्रकार का विपरीत अर्थ लगा लेते उनकी बुद्धि छोटी संकुचित है कि व्यापक कितना बड़ा भाव उनकी बुद्धि समाता ही नहीं अल्प बुद्धि के कारण से जो महान सिद्धांत जीवन के हैं बुद्धि में नहीं आते नहीं और जो उद्योगी खंड खंड करके सोचते रहे विभाजन करके सोचते रहे विभाजन ही उनको दिखाई देता है वही प्रधान है और कुछ लोग तो कहते सागो तो है ही है विभाजन तो है ही है आप चाहते हैं कहो उस प्रकार उसमें एकत्र हो सकता कहा तो है ही तो इसके माने उनकी बुद्धि विभाजन तक अटकी इसलिए विभाजन नहीं है कहीं एक स्थान पर जाकर के भी है समत्व भी है वहां तक बुद्धि नहीं जाती तो कहां उनको समत्व दिखाई दे कहा उनको एकत्र दिखाई दे जो लोगों को जिस, जिस प्रकार की अल बुद्धि जहाँ अटक जाती है तो ऐसी अटकती है जी जाती है जाती कि बस उसके बाद आगे एक कदम भी बढ़ना नहीं चाहती अब उतनी दिखाई उतना ही लेकिन जो विचारक ऋषि उन्हें हुए वो ऐसे करके किसी सीमा पर अटक करके नहीं रहे आगे बढ़ते गए बढ़ते गए व्यापक बुद्धि उनकी हो गई विचार किया सदबुद्धि लाए भगवान का चिंतन ध्यान स्मरण किया तो ये भगवान की कृपा है जैसे जैसे उनका अनंत परमात्मा का चिंतन करो तो बुद्धि में भी विकास आ रहे उसमें अनंतता आ गए परमात्मा अनंत सर्वव्यापी परमात्मा में ये सारी सृष्टि उसी में स्थित है परमात्मा से बाहर कुछ नहीं है भगवान जैसे कहते मत्तांच दस्ती धनंजय की धनंजय मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं सर अत परमात्मा है ऐसी बुद्धि जब लाए तो सभ्यभाजन धस्त हो सब जितने जितने घरौदे बनाए हुए छोटे छोटे बैठे हुए हैं ऐसा सब घरौंदे अपने ऋषियों मुनियों में कहीं कहीं संतों में कह दिया है घरौंदे बना करके रहने वाले क्या हैं घोंगे घोंगे से ज्यादा उनकी अकल नहीं <स्थाथ> इसलिए जो है ये है अब देखो ये यहां पर जो राम राज्य का अपने आंतरिक जगत में राम जो है वो जैसे प्रारंभ में कहा था मेरा यही न देखते रहें कि आज से इसके पहले कलयुग के पहले द्वापर था और द्वापर के पहले त्रेता था और लाखों वर्ष हो गए तब कहीं उस समय राम राज्य हुआ था और बहुत तो प्राचीन एक प्राक ऐतिहासिक काल की घटनाएं और खत्म हो गई अब क्या ऐसे नहीं है ये कहते हैं कि देखो ये राम राज्य जो ये है, शाश्वत है शाश्वत कैसे राम है राम राज्य समाज में चारों तरफ आपको न दिखाई दे तो, तो न दिखाई दे लेकिन कहीं न कहीं किसी के हृदय में तो है ही राम राज्य दोनों स्थान पर है भाई जगत में भी अंतर जगत में भी तो ये राम राज्य अंतर जगत में शाशत रूप से परंपरा से चलता रहता है और फिर जब इस प्रकार के व्यक्ति समाज में अधिक संख्या में होते हैं उनके प्रभाव से फिर समाज में भी ज दिखाई देता है इसलिए अब हैं जगत का ही रामचरित राम राम मानस में कहीं भी आध्यात्मिकता का स्पष्टीकरण नहीं किया जैसा की कि यहाँ आकर के कर देते हैं आप देखेंगे तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो राम राज्य कहाँ है राम राज्य तो अपने हृदय है अगर अपने हृदय में राम राज्य नहीं है तो दुनिया में कहां से आया जाता इसलिए कहते हैं जगते राम प्रताप खगेशा कि जब खगे से भगवान श्री राम जी के प्रताप खगेश खगेशगेश का भूषण गरुड़ से कहते हैं जब से भगवान श्री राम जी का प्रकाश तेज हृदय में छात्र उत्पन्न हो गया उदित भय प्रबल दिनेशा वो तो ऐसे हो गया जैसे कि बड़ा प्रबल दिनेश उत्पन्न हो आ गया हो हो प्रकास, प्रकास, जैसे प्रातः काल जाए और सूर्य का प्रकाश प्रचंड प्रकाश भवन भर में जैसे छा जाए ऐसे ही करके जब राम राज्य आता है तो अपने अंदर जो है अंधेरा सारा मिट जाता है और अपने भीतर प्रकाश ही प्रकाश छा जाता है बाहर भी इसी प्रकार कह सकते हैं अगर संसार में राम राज्य की स्थापना हो जाए तो जितना मार्ग का छोड़ जितना भी है झगड़ा के साथ जितनी भी है वो तो शांत हो जाए फिर राम का प्रकाश संसार भर में छा जाए ये कहते हैं, पूरी प्रकाश तीनों लोगों में छा गया भगवान राम सूर्य के समान है उनका उदेश होना यही राम राज्य है उन्हीं के राम राज्य सिंहासन पर अयोध्या के सिंहासन पर भगवान राम का विराजमान होने का तात्पर्य पर विराजमान और हृदय के सिंह उन्होंने काम के उन लोगों मकसदों को लोग सबको ध्वस्त सब कर दिया समाप्त हो गए तो अब कहते हैं जब पूरी प्रकाश रही होते उन लोगों का बहुत इन सुख बहुत इन मनसों का उसके कारण से राम राज्य में ये तो ठीक है कि बहुत से लोगों को सुख हुआ सभी को तो सुख हुआ लेकिन किसी किसी को सुख भी हुआ अब वो शोक होता तो हो अब उसके लिए कोई क्या करे अब शोक किन को होगा कि जो बस उसकी विरोधी मलिन बुद्धि के होंगे कलशित बुद्धि जिनकी की होगी स्वार्थी प्रपंची होंगे उनको बहुत खराब लगेगा ये क्या हो गया ये तो शब्द समझ पिछा गया हमारा तो कहीं हमारा प्रपंच छल प्रद तो कहीं चलता ही नहीं है कोई मानते ही नहीं है तो उनको बड़ा अफसोस होगा कि देखो हमारा कपट हमारा छल हमारा कहीं चलता ही नहीं है हम इतनी कपट करने की कोशिश करते हैं चलते ही नहीं बड़े दुखी होंगे तो हूं दुखी उसकी क्या <coughs> तो ये कहते हैं कि देखो बहुत बहुत इन सुख बहुत इन मन शोका कहते है, जिन हैं जिन्हें शोकते कहा बखानी अब बताते हैं कि पहले तो जिनको शोक हुआ उनका वर्णन करते हैं और फिर कहते हैं कि, कि सुख किनको हुआ कि बाद में वो भी बता दे कि इनको सुख हुआ तो जिन्हें शोक हुआ उनका वर्णन करते हैं प्रथम अविद्या मानो एक अविद्या रूपी निशाचरी थी वो तो विनष्ट ही हो गई जीवन समाप्त उसका अविद्याशा नशानी अब उसके नाश हो गया उसके दुख का क्या ठिकाना नष्ट ही हो गई नष्ट हो गई जैसे सूर्य उदित हो तो सबसे पहले सूर्य का क्या काम अंधेरा मिटे रात्रि खत्म हो गई ऐसे अगर हृदय में परमात्मा आ गया तो ज्ञान का प्रकाश आ गया यथार्थ जो कुछ है वो सब दिखाई देने लगा जो सत्य है वो सत्य दिखाई देने लगा मिथ्या है तो मिथ्या दिखाई देने लगा दिखाई देने लगा जो बुरा बुरा दिखाई देने लगा साफ साफ सब चीज दिखाई देने लगी अंधेरा मिट गया अज्ञान का अंधेरा मिट गया तो जैसे सूर्य का उदय होना प्रकाश भौतिक प्रकाश इसी प्रकार से आंतरिक जगत में आध्यात्मिक प्रकाश परमात्मा के आने का प्रकट होने का प्रकाश उस ज्ञान के प्रकाश में अविद्या मिट गई तो कहते सबसे पहले तो यही हो प्रथम सब बोला कि जैसे सूर्य उदय होगा तो सबसे पहला काम क्या होगा सबसे पहले तो अंधेरे ही मिटेगा ऐसे सबसे पहले तो मिट गई और जब मिट गई तो अंधेरे में जिन लोगों को सुख था वो भी सब दुखी हो गए अब अंधेरे में किनको किनको सुख होता है जैसे अगर अब रात में उल्लू को बड़ा आराम रहता है बड़ा सुखी रहता है खूब बोलता है अपने हुँ? और रात चली गई तो उल्लू क्या होगा उल्लू छिप जाएगा कहीं ना कहीं चुप हो गया अब दिन में उसे दिखाई देगा नहीं अंधा हो जाएगा उसको बड़ी तकलीफ हो गई समीरा क्या हो गया उल्लू को बहुत परेशानी जहां तहा लुकाने अब आगे जो पाप है, वो मन की तरह से इसके माने ये पाप कब बढ़ते हैं जब अज्ञान होता है अविद्या होती है तभी व्यक्ति पाप करने में होता है और जहां अविद्याष्ट हो गई तो पाप भी नहीं रह सकता तो आज वो जहां तहां लुकाने और काम क्रोध कई सकुचाने ये कैरव को मन है कुमुदनी जो रात में कमल जैसा फूल सफेद होता है वो कोई भी कहते हैं कुछ गांव में वो जो है वो जब सूर्योदय सुरु, होता है तो वो सकुचा जाते हैं कमल खिल जाते हैं दिन में रात में चंद्रमा के प्रकाश में कुई खिलती अब क्या हुआ कि वो समय जो है ये है जैसे कि कैरव सकुचाने तो कह सक चाने मैंने काम क्रोध अभी काम क्रोध समेट गए ये समाप्त हो गए इनका जो है ये इनका इनमें प्रसन्नता इनमें नहीं ना, ना काम में प्रसन्नता न क्रोध को प्रसन्नता अब क्रोध प्रसन्न नहीं है कि माने क्रोध अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता दुर्बल हो गया था? अब जहां परमात्मा को प्रकाश हृदय में आ गया तो न किसी व्यक्ति को कामनाएं भी नहीं रह किसी प्रकार की इनके जो है ये शब्द स्पर्श रूप से भोग्य पदार्थों की इंद्रिय भोगों की कामना भी नहीं रह गई और न उसको किसी प्रकार का क्रोध आदि भी किसी को आता है उसमें ये सब समाप्त हो गए उसमें <coughs> ये भी <coughs> तो कर्म गुण काल सुभाऊ ये चकोर सुख लाऊ अब भगवान के ज्ञान के प्रकाश में क्या हुआ कि जितने भी कर्म नाना प्रकार के कर्म हैं गुण हैं काल हैं स्वभाव हैं ये सब जो है ये भी समाप्त हो गए ये चकोर ये मंद चकोर थे और सुख लाई न काबू ये चकोर को रात्र में जब चंद्रमा देखता तब प्रसन्न होता और दिन हो जाए और चंद्रमा है नहीं तो उसको प्रसन्नता नहीं उसकी भी प्रसन्नता चकोर की भी खत्म हो गई तो अब ये तो वैसे तो ये चकोर की तरह उदाहरण समझो चकोर की तरह से या केरल की तरह से या उल्लू की तरह से ये तो उदाहरण है और काव्य बना तो काव्य में ये सब बोले जाएंगे इसी प्रकार कविता में ऐसी बोला जाता है नहीं तो सीधी सी बात ही कि जब हृदय में परमात्मा का ज्ञान उदय हुआ तो अज्ञान भी नहीं रह गया अब कोई बात व्यक्ति पाप कर्म नहीं करता अधर्म में परीवन जीते है और राजदेश समाप्त हो गए काम क्रोध लोग छल प्रच इधि सबके सब समाप्त हो गए और वो उसके परिणाम स्वरूप जो जब तक के सब विकार थे तब तक जीव भाव भी था और जीव अपने कर्मो में के बंधन में भी था और संसार चक्र में वो पड़ा हुआ था तो उसका संसार चक्र भी छूट गया संसार चक्र छूटने के लिए ये सब गिना दिए तुलसीदास तो जी जो जीव का जो संसार है उसका विस्तार ऐसे करते हैं का कर्म गुण काल स्वभाव ऐसे बोलते हैं आगे चल करके देखेंगे जब भगवान राम जो है जब अयोध्या में अयोध्या वासियों को उपदेश देते हैं तब ये कहते हैं कि जीव कैसे घूमता है जन्मतु के चक्र में काल कर्म स्वभाव गुण घेरा फिर ही सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा जीव जो वो अविद्या के कारण ज्ञान में पड़ा हुआ जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता है तो उसके साथ साथ क्या क्या लगा हुआ है काल कर्म स्वभाव गुण चार ग्रह उसके साथ में लगे हुए हैं, इन्हीं के बंधन में फड़ा हुआ जीव अपने पापों का सुभाषुभ कर्मो का फल भूलता हुआ यात्रा करता रहता भटकता रहता है लेकिन जब से हृदय हृदय में परमात्मा का प्रकाश आ गया ज्ञान उदय हो गया सत्य समझ में दिखाई देने लगा तो बस उसके साथ ही साथ ये सत्य सब, सब मिट गए न कही काल न कहीं गुण न कहीं कर्म न कही स्वभाव इनका हुनर ने कब नहीं वो मैं इनका हुनर ये सबके सब्ज चोर की तरह से है अब जैसे रात बीत गई तो दिन में अब चोर छिप गए जागे रात में जहां अंधेरा हुआ तो चोर निकल पड़े घर से अब अंधेरे में ढूंढो कहां से चोरी कर सकते हैं कहाँ सामान उठा ले कहाँ घुस जाए कहाँ से ले आए लेकिन जहां दिन हो गया तो चोरों ने कहा गया अब हमारा काम नहीं चलेगा अब देख लेंगे लोग बात की यार उठा लिया जाता सामान पकड़ जाएंगे तो इसलिए जिनमें उनका जो है सोनर नहीं ऐसे भगवान के ज्ञान के प्रकाश में ये काल कर्म गुण स्वभाव जितने जो है, इनका भी कोई प्रभाव नहीं रह जाता ये सब प्रभावहीन हो जाते हैं अब देखो ये राम राज्य राम राज्य में ये सब के साथ खत्म हो गए या राम राज्य अपने हृदय में नहीं है तो रावण राज्य अपने अंदर रावण राज्य के माने मोह छाया हुआ जैसे भगवान राम जब जो पूरी प्रकाश रहे तीन लोगों का भगवान का हृदय में उदय हुआ तो तीनों लोगों में जागृत स्वप्नों सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में उसका प्रकाश छा गया वो ज्ञानी ज्ञान हो गया सर्वत्र तीनों लोगों में ऐसी रावण का राज्य जब रहा तो रावण ने तीनों लोगों को जीत लिया सब लोग ग्रस्त हो गए सब कामना ग्रस्त हो गए कोई नहीं बचा संसार में तो बस ऐसे करके जो है ये अपने अंदर में तीनों लोकों में परमात्मा आ गया तो उसका प्रकाश तीनों लोकों में छा गया और फिर इसमें स्वभाव इत्यादि भी नहीं रह गए और ये कहते हैं कि मत्सर मान मोह मद चोरा ये मत्सर मान मान मोह और मद ये चार चोर हैं मत्सर के मान ये चार ईर्षा ये कामना का ही रूप ईर्षा है जब व्यक्ति की अपनी कामना तक का पूरी न हो जिन वस्तुओं को भोग पदार्थों को चाहता तो उसे तो मिले नहीं लेकिन दूसरे व्यक्तियों को मिलता दिखाई दे कि ढेर मिलेगा दूसरे व्यक्ति को तो फिर उसकी ईर्षा होने लगती उसका नाम मत्सर तो मत्सर मान मान मान अभिमान समझ लो जब उसे कोई वस्तुएं प्राप्त हो गई तो उसे अभिमान होगा कि मेरे पास ये ये है दूसरे के पास नहीं ऐसा अभिमान उसको हो गया के माने जब उसको कोई कुछ वस्तु तो प्राप्त हो जाए तो उसका नशा चढ़ जाए घमंड में तो वो मद है बुद्धि को बिगाड़ दे बेटी के तो वो मद बन जाता है मद मादक मध मादकनक पे सौगुनी मादकता अधिकार अब देखो मादकता माने कोई भांग में ही मादकता नहीं है मादकता जो है उसमें कनक में भी स्वर्ण में भी मादकता मद आ जाता है व्यक्ति को तो वो मादकता जो है कहते हैं ये मद मोह मान मत्सर ये सब सब अज्ञानी व्यक्तियों में होते हैं जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं अज्ञान में जीव पड़ा हुआ है देहाभिमान है अपने स्वार्थाद में पड़ा हुआ तब तो तक तो बिचारे तो को यह सबके सब घेरे -सब रहते हैं और कष्ट देते रहते हैं ये मत्सरमान मोहम्मद कोई सुख छोड़ देते हैं ये सब जिसके की हृदय में आते हैं सब उसकी संपत्ति का हरण करते हैं चोर हल कर ले जाते हैं संपत्ति का तो यहाँ संपत्ति के हरण कर ले जाते हैं उपरति प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान ये संपत्ति है मानी मिलेगा न दम मिलेगा ना प्रतीक्षा मिलेगी सब कुछ जो सब चोर लेगा तो मोहमद चोरा हुनर उरा। हुनर माने ये लोग भी चोरों का हुनर नहीं चलता अब हुनर शब्द माने क्या है भाई हा? उनकी जो है बड़ी कला जैसे अपने यहाँ बहुत प्रकार की कलाएं हैं संगीत कला है नृत्य कला है तो एक चोर कला भी है हा? चोरी करने की कला करते हो, बात कर रहे हो और आपके जेब का पर्श चला गया चोर सीखी बहुत उसने अभ्यास किया दस वर्ष कर पाया बिना थोड़ा तो कहते हैं कि अब इनकी कला जो है वो तब तक चलती है जब तक कि राम राज्य नहीं था तब तक ये सब कला चलती रही सब चोर लगते रहे और जहाँ राम राज्य की स्थापना हुई जिला हो गया सूर्य प्रकाश हो गया चोर भाग गए अब उनकी चोर की कला नहीं चलती में <coughs> ये तो हो गए इतने लोगों को तो शोक हुआ दुखी हो गए सबके साथ बिचारे निराश हुए बैठे हुए अब हम चोरी नहीं कर सकते उल्लू को आंखों में दिखाई नहीं देता अब उसको सब चाह गई है ये सब सबके सब, सब साथ में हो गया ये तो सब लोगों को इतने सबका सब दुख हुआ परेशानी सबको पैदा हो गई राम राज्य में ब्राह्मण गया कुंभकर्ण मारा गया है मेघनाथ मारा गया है और प्रमने सब सब राम राज्य स्थापना होने में मारे गए, कितना विनाश हुई, आपको हाय हाय बला जो है देखो हिंसा कर दी भगवान राम ने है? अरे इनको मारोगे नहीं काम करो धादी को इनको जीवित नहीं रखोगे को हिंसा का नाम लेकर के तो कहे चलेगा इनको तो मारना पड़ेगा काम करो लोग आदि को हिंसा हो तो हो इसलिए हरिश्चंद्र एक हो गए कवि वो कहते हैं कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवते एक उनके नाटक ही एक पुस्तक है उसका नाम है वैदिकी हिंसा हिंसा न भगवत अब वैदिकी हिंसा क्या है यही वैदिकी हिंसी वैदिक हिंसा वैदिक हिंसा ला ला। को माने मोह माडल कामचोर कुमार बाल गोली झिल्ला क्या